प्रश्नोत्तर दीप माला सुख दुख जिज्ञासा सदा बालक के समान आनंद बना रहे इसके लिए क्या करें समाधान आपका तात्पर्य है कि जैसे बालक में काम कुटिलता चिंता इत्यादि विकार नहीं रहते इसलिए वह आनंद में रहता है उसी प्रकार हमारे अंदर वे विकार न रहें तो हम भी सुखी हो जाएं जब यह जा जानते हो तो क्यों उसको पाल पाल रखे हो निकालो वे निकले कि आप बालक के समान हो गए बालक में चिंता इसलिए नहीं होती कि वह माता पिता के आश्चर्य से रहता है आप भी भगवान को माता पिता मान लो उनका तो वचन है करम सदा तिन कह रखवारी दिव बालक राखई महतारी तो फिर क्यों चिंता करते हो वह थप्पड़ मारे या लड्डू दे सब में कृपा देखो तो चिंता का प्रसंग ही नहीं रहेगा जिज्ञासा सृष्टि के आरंभ काल में जीव का कोई कर्म तो था ही नहीं फिर प्रथम सृष्टि में जीव के सुख दुख के भोग में हेतु क्या बनता है समाधान अनादि शब्द का अर्थ है कि यह सृष्टि प्रलय का चक्र कब से चला आ रहा है इसका जवाब आप नहीं दे सकते अनादि का अर्थ यह नहीं है कि सृष्टि उत्पन्न नहीं होती बस इतना अर्थ है कि इस परंपरा में या नहीं बात नहीं बात सक, बता सकते कि इसके पहले सृष्टि रही थी मान लीजिए एक ऐसा समुद्र है जो अनादि है उसमें पहली लहर कब उठी यह आप नहीं बता सकते इसी प्रकार जो मूल चेतन तत्व है उसको तो हम नित्य मानते हैं फिर उसमें पहली सृष्टि कब स्फुर्त हुई यह नहीं कर सकते देवस्वभावोयम आप तो कामस्य का मांडूक्यकारिका जैसे समुद्र का स्वभाव है लहर उठते रहना ऐसे ही परमात्मा का स्वभाव है अनंत रूपों में भासित होते हुए भी ज्यों का त्यों बना रहना इसलिए पहले सृष्टि कब हुई यह प्रश्न अनिर्वचनीय है इसका जवाब तो आज तक कोई दार्शनिक नहीं दे सका स्वयं ऋग्वेद भी कहता है को अध्या वेद क यह प्रवोचत कुत आ कुत इम वैशिष्टि यह सृष्टि कहाँ से आई कब और कैसे बनी? यह कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता इसलिए पहले सृष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है हाँ सिद्धांत तो यही है कि पूर्वजन्म में किए गए कर्मों के फल स्वरूप ही जीव सुख दुख भोगता है नन्द न चंद्रस्य से सुखम किंच न सुखम चक्रवर्तिन सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतजीविन भागवत महात्मा सुख न तो देवराज इंद्र को प्राप्त होता है और न ही पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को सुख की प्राप्ति तो केवल पूर्ण विरक्त एकांतवासी मुनि को ही होता है